अध्याय अध्याय के ऊपर विचार किया। आगे तो द्वादश तो है, दूसरे अंतिम अध्याय तो भक्ति योग नाम से प्रसिद्ध है भगवान भाष्यकार जी यहाँ बता रहे द्वितीय प्रवृत्तिषु दूसरे अध्याय से लेकर से गीता प्रारंभ हुआ था तो दूसरे अध्याय से लेकर जो युग विभूत योग नाम का अध्याय, वहाँ तक सारे विशेषणों से रहित सारे उपाधियों से रहित निर्गुण निराकार अक्षर ब्रह्म परमात्मा की उपास नाकार का चिंतन का वर्णन किया उनमें तत्व को भी बता दिया और मुख्य रूप से तत्व बता दिया तथा उन्हीं अध्यायों ने दूसरे से लेकर दसवें बीच बीच में संपूर्ण योग है और ऐश्वर्य है संपूर्ण ज्ञान शक्ति से सर्वगुरू पाने वाला परमेश्वर की उपासना भी बता दिया दूसरे अध्याय से लेकर दसवें अध्याय और ये जो ग्यारहवा अध्याय है विश्व रूपय इस अध्याय में अपने उपासना के लिए मुझे संपूर्ण ऐश्वर्युक्त सबका आदि और अनंत अपना विश्व दिखलाने के लिए अर्जुन ने मत कर्मा, मत कर्मा प्रार्थना यसा सर्वभूतेश तो इसे सिद्ध इस होता है दूसरे अध्याय से ग्यारह अध्याय तक अनुसंधान करने पर आपके सामने दो भक्त प्रदान उपस्थित होते ऐसा दो तो सातवें अध्याय में चार बताया था चार में दो गौण है अर्थ और अर्थार्थ ये गौण हो गए मुख्य रूप से वहां जिज्ञासो ज्ञानी ये प्रधान है आर्तवर अर्थात है ये केवल कामना के लिए कर रहे, अपना इच्छा पूर्ण के लिए तो इसलिए यहाँ दो भक्त बता दिया गीता ने मुख्य रूप से एक सगुण और एक निर्गुण उपासना और उसी को यहाँ विस्तार पूर्वक बताने के लिए और ये दो उपासना में सगुण उपासना और निर्गुण उपासना सगुण ब्रह्म का चिंतन निर्गुण ब्रह्म का चिंतन पर थोड़े में अंतर है सगुण का ध्यान होता है निर्गुण का ज्ञान है चिंतन माना जाए इसके लिए यहाँ बारहवा अध्याय आ रहे दो भक्तों को लेकर तो पहले कुछ देखिये उसके बाद <स्थार्था> तो ये बारहवें अर्जुन वाचा एवं सततुक्ता भक्ता स्वाम पर्युपासरमो व्यक्त शाम के मयश मनो ये मांयुक्ता श्रद्धया परे मे युक्तमा म सर्वत्र क्षुपाशम चूटस्तामचल ध्रुव संंद्रििया ग्राम ते तेवनी माभूतायेर क्लेशोदिक्यक्ताशक्तसा अव्यक्ता हे गतिर्दुखाप्यु सर्वाणी कर्मा वही सन्स मत् अन योगेना उपा समुद्ध सागरा भवन चिरा मैयावेशितेतसा मन आदस्वी मूर्तिवशिष्यूर्व न संशय कदचि नतौा धनंजयाव्या्य समोषि मकर्मा पर कविमस्यशत्रो कर्ोदर्मा फ श्रेयो कर्म फानेरंतर मैत्र करम निरहारमदुख सुम सन्त सती यो भक् हर्षा प्रियोजीजते जयर्ष भयोदेगे भक्तो या सचमे नपेक्ष उदासीनो गय सरंभपरितागे यो मे प्रिय शुभा शुभा ोच मित्रे शीतोष्णसुतुख सवर्जिताल्यन स्तर सन्तुष्टन केंचे प्रियो अनकेम युपते ओम भगवीता ब्रह्मशाजुन संवाद भक्तिमा ध्याया। तो प्रश्न कर रहे हैं अभी तक जो निरूपण किया था चाहे तो सगुण स्वरूप हो अथवा निर्गुण स्वरूप तो यहाँ दो भक्तों को लेकर प्रथम श्लोक में प्रश्न कर रहे अर्जुन हुआ एवं सततयुक्त ये भक्त ये भक्ता, भक्ता। अर्थात जो भक्त एवं सततयुक्त एवं शब्द के द्वारा ग्यारहवें अध्याय में अंतिम श्लोक में बताया कौन सा श्लोक मत मत मत्कर्मकृत्मत्म मद्भ संगवर्जिता निर्भरासूतेषु ये जो बतायता उतो अर्था सगुण ब्रह्म का इसको हैं एम, ए भक्ता ये भक्तासते हे भगव तो सारा कर्म है आपके लिए करते हुए केवल आप ही एक आश्रय है और आपका ही भक्त है और कोई आसक्ति नहीं सारे संघ से है और किसी प्राणी से कोई वैर भाव भी नहीं सभी प्राणियों में ऐसे जो तो भक्त है निरंतर हर क्षण में बैठते उठते चलते फिरते सब समय तो आम पर आपकी उपासना करते हैं लेकिन उपासति नहीं है परिता परिता मतलब चारों तरफ से हर समय में उपासना करते हर समय का मतलब जो जो कर्म कर रहे ये भगवान की उपासना बस उपासना का मतलब क्या है दृष्टि बदलना जो हमारी दृष्टि है उसको आप बदल दीजिए बस उपासना हो गई नर्मदा का एक पत्थर है दृष्टि बदल दिया शिवजी हो गई नाश्ति के लिए वो पत्थर ही रहेगा सालिक्राम है गंडकी गाफ ने दृष्टि बदल दिया उष्णु हो गई पत्थर से बनाया हुआ मूर्ति है दृष्टि बदल दिया भगवान हो गया अर्थात दृष्टि को बदलना उपासना एक प्रकार से तो इसलिए आप बता रहे निरंतर आपकी उपासना कर रहे जो भी कर्म कर रहे वो ध्यान कर रहे हो ये एक भक्त हो गया उत्तरार्थ में बता रहे दूसरा भक्त के चार, चारों तो और अपी अक्षरम अव्यक्तम जो अव्यक्त अक्षर है देखिये केवल अक्षर नहीं बता रहे अक्षर कहने पर वहां उस परमात्मा का वाचक होकर हमारे सामने आता है पीछे भी बता दिया था तो इसलिए हाँ, अव्यक्तर अव्यक्त किसको कहते हैं अव्यक्त में व्यक्त क्या चीज है एक नियम है वाक्यांत बुद्धि प्रति घटक यावत्त पदार्थ ज्ञान कारण किसी वाक्य का बोध आपको तभी हो सकता है उस वाक्य में जितने भी पद है उसका ज्ञान होना चाहिए तो वाक्याटक पदों का ही ज्ञान ना हो उस वाक्य का बोध नहीं होगा जैसे यहां अव्यक्त शब्द प्रयोग कर रहे दो पद है न व्यक्तम यदि अव्यक्तम तो पहले यहां व्यक्त क्या है जानकारी होना चाहिए तभी हम व्यक्त को समझ सकते हैं व्यक्त का मतलब है शब्द के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं अथवा मन के द्वारा चिंता कर सकते वाणी और मन का विषय बनता है ये व्यक्त माना जाता है और निर्गुण परमात्मा वाणी और मन का विषय नहीं बनता है न वाणी का विषय न मन का विषय उसको कैसा जाने वाले भी एक बार बताया था शास्त्र उस तत्व को दो प्रकार से जिज्ञासु साधक के सामने उपस्थित कर विधिमुख और निषेध विधि को क्या है दृष्टान्त के द्वारा समझा दिया था तटस्थ लक्षणों, हो स्वरूप लक्षण हो किन्तु तटस्थ लक्षणों और स्वरूप लक्षण के द्वारा आप ही निरूपण किया श्रुति को संतोष नहीं हुआ तभी श्रुति ने विशेष मुख से नेति नेति के द्वारा बता दिया ये निरूपण का छले वाणी और मन के द्वारा हम बता सकते हैं वो व्यक्त है उनका विषय नहीं है वो अव्यक्त है, अव्यक्त जो अक्षर है उसका चिंतन करते हैं। भी उपासने का है ये अभी अव्यक्तम अक्षर तो दो हो गए एक तो पीछे बताया हुआ सवर्ण ब्रह्म के उपासना और दूसरा अक्षर ब्रह्म के उपास निर्गुण ब्रह्म के उपास ये दो इन दोनों के बीच में के योग विन का प्रश्न हो गया भगवान योग वित्तम के योग वित्तम का मतलब अतिशेन योग के यद्यपि दोनों योग जानने वाले अधिकत से अत्यधिक योग वित्तम कौने श्रेष्ठ कौने दोनों योग है योग वित्ता। दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौने ये अर्जुन का प्रश्न तो भगवान बता रहे आगे उसके उत्तर के भगवान भाष्यकार जी बता रहे यहां जो कामनाओं से रहित षणा विद्यषण आदि कामनाओं से रहित जो पूर्ण ज्ञानी है वो अक्षर ब्रह्म का उपासक है उनकी बात अभी रहने तो, उस समय पर किन्तु जो सगुण उपासक है उसके प्रति बता रहा हूं पाले अर्जुन का प्रश्न था दोनों में कौन श्रेष्ठ है निर्गुण उपासक थवा सगुण उपासक तो भगवान बता रहे निर्गुण उपासक के लिए कुछ समय तक वहां रख लेते पहले सगुणपासक का सुन ये बता रहे दूसरे श्लोक में सगुणपासक को लेकर मई आवेश्य मनोम ये ये बंधु दो तो उपासक उपासक अर्थात उपासना तो उपासना का मतलब क्या है भगवान भाष्यकार भाष्यकारिण्य बताया उपासना यहां शास्त्र उपाश्य अर्थ विषयकर सामीप्य उपगम्य तैयारवत सन प्रत्यय तो दीर्घका उपाश्यु तीन रहते उपाश्य उपासक उपासना जो उपासना कर रहे साधक हो गया उपासक और जिसकी उपासना कर रहे जो हमारा इष्ट है उपाश्य हो जाएगा उपास्या और उपासक का बीच का जो संबंध जोड़ने वाला है ये उपासना है तो इसलिए बता रहे हैं उपास्य वस्तु को उपाश्य तो वस्तु तो कौन हो गया सबू अथवा निरूल शास्त्रोक्त विधि से भाषा कार्य बता रहे अपना पर जिसे नहीं शास्त्र में जैसा बताया है और उस शास्त्र के अनुसार गुरु जी ने बता दिया है तो शास्त्रोक्त विधि से बुद्धि का विषय यदि द्वितीय बुद्धि का विषय नहीं किंतु शुद्ध बुद्धि का विषय बनाकर उनके समीप पहुंचकर किसका जो उपास्य है उसके समीप में पहुँच कर तैल धारहा जैसे तेल अमुडेलते हैं निरंतर गिरता है वैसे ही विजातीय वृत्ति रहित भिन्न भिन्न जो वृत्ति हो रही हमारे मन में उससे रहित होकर सजातीय वृत्ति पूर्वक दीर्घ का काल निरंतर जो चिंतन करते हुए स्थित होते हैं उसी का नाम है उपासना तो सर्वढग शरीर कहना हो शास्त्र और गुरु के निर्देश के अनुसार जो विजातीय वृत्तियों से रहित होकर अपने जो इष्ट है उस इष्ट की ही निरंतर वृत्ति चलती है तैल धारावत तो उसी का नाम है उपासना ये उपासना का लक्षण ऐसे जो उपासना करता है ये मनो मई ये मतलब जो साधक, सागर स मुझ में मन प्रवेश करके मुझ में मतलब सगुण ब्रह्मा परमात्मा में ही मन लगा करके नित्य युक्त उपासके नित्य नित्ययुक्त कवि किया कविश नहीं अर्थात निरंतर सदा जनपर नित्य युक्तों पर तो निरंतर भी है तत्परों पर श्रद्धा और विश्वासपूर्वक उपासक भाष्य का भी नर्थ किया पर विशेषण है श्रद्धा में नहीं पर श्रद्धया तो पर श्रद्धा मतलब प्रकृष्ट श्रद्धा श्रद्धा भी तीन प्रकार की है 18वें अध्याय में सुनेंगे सात्विक श्रद्धा के बिना कोई पुरुष दे ही नहीं संभव ही नहीं है। श्रद्धा पुरुष भगवान बता रहे हैं, पुरुष श्रद्धाया है। किंतु कंशी श्रद्धा है वलक बात है। संसार पूजा करते है श्रद्धा नहीं क्या? है, है, एक एक है। तो नहीं क्या श्रद्धा है राज में अब तरजे दुनिया पूरा बढ़ जाती हैं श्रद्धा नहीं है क्या एक बार हुआ था दो चार साल अमिताभ बच्चन आ गए थे विश्वनाथ का दर्शन करने कर मंगल आते तो मंगल आने के लिए पहले टिकट करना पड़ता है उस दिन इतने भीड़ इतने भीड़ जगह ही नहीं रोड में भी है क्यों भगवान का दर्शन करने के लिए अमिताभ बच्चन वो जो भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे सारे लोग उनके दर्शन करने जा है। है। तो रहे हैं रात्रि में उठकर श्रद्धा नहीं है क्या तामसिक श्रद्धा कि सात्विक श्रद्धा गीता में बता भी गया श्रद्धावान लबते ज्ञान श्रद्धा से प्राप्त होते श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होते तो इसलिए सत्व संजायते ज्ञान दो प्रयोग किया है सत्यवान लबते ज्ञानम भी बता दिया सत्व संजायत ज्ञानम भी बता दिया तो इसलिए दोनों को जोड़ देते ज्ञानम सद सात्विक श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है अन्य श्रद्धा से नहीं तो इसलिए वो नहीं श्रद्धा पर अर्थात सात्विक उत्कृष्ट श्रद्धा से जो उपासना करते उपेत हो तो युक्त ते में युक्तमाता हे अर्जुन मुझ में निरंतर मन लगाकर कर सदा समाह्य हो तो सदा समाहित होकर और उत्कृष्ट सात्विक श्रद्धा से निरंतर मेरी उपासना करता है ऐसा श्रवण भक्त युक्त युक्ततम का मतलब अत्यंत श्रेष्ठ है उचित है ऐसा मेरा मत है उसके बाद आगे बता रहे तो क्या दूसरा युक्ततम नहीं है अर्जुन ने दो प्रश्न किया था सगुण उपासन और निर्गुण उपासन उनमें श्रेष्ठ कौन है युक्ततम कौन है तो भगवान ने कहा उसको पहले रख दे दो और सर्वोपासक को बता दिया तो ये अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो रही है भगवान ये बता दीजिए जो अक्षर ब्रह्म का उपासक है दूसरा क्या युक्त मही है यह बात नहीं है वो भी उसके विषय में बता रहे किसरे श्लोक है अक्सर अक्षर अनि अव्य पर्युपासते मतलब है त्रय अंदर अर्था के पुत्र है वित्तेशना है लोकेश अथवा है लोकवासना शस्त्रवासना सारे वाषणों से रहित है ऐसा जो जिज्ञासु है अक्षरम विशेषण है अनिर्देशम अव्यक्तम अक्षरम उपासक अनिर्देश है, है। अर्थात उसका निर्देश नहीं कर सकते देखिये निर्देश उसी का होता है ज्ञान का विषय बने ज्ञान का जो विषय बनता है उसको हम निर्देश कर सकते बता सकते ज्ञान का विषय नहीं है उसको नहीं बता ऐसा वंद्र व्यापूत्र का कोई वर्णन करे, करें क्या वर्णन करेंगे कुछ नहीं ज्ञान का विषय नहीं तो है तो क्या ये जो अक्षर है आत्मा वो भी वंध्यापुत्र के समान है तो नहीं नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है वो जो पंध्या के लेशन नहीं वो इसीलिए वर्णन नहीं कर सकते हैं उसमें नाम और रूप नहीं ज्ञान स्वयं ज्ञान का विषय नहीं बनता ज्ञान का विषय होता है जड़ पदार्थ अनात्म पदार्थ इसलिए बता रहे अनिर्देशम का निर्देश नहीं कर सकते और अव्यक्तम तो अव्यक्त है शब्दादि का विषय नहीं है अव्यक्त है इसलिए अनिर्देश तो अव्यक्तम अनिर्देशम अक्षर पर्युपास पर्यु बोल दो सभी प्रकार से अच्छे प्रकार से चिंतन करता है उपासना करता है निरंतर उसी निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर ऋषि अक्षर का और भी विशेषण बता रहे वो जो अव्यक्त तत्व है अक्षर तत्व है, जिसकी उपासना कर रहे पास। तो उस अक्षर का विशेषण बता रहे सर्वत्र सर्वत्रिंत और उस सर्वत्रा का और गचिंत्य दो विशेष सर्वत्र का, का मतलब है सर्वत्र गचती सर्वत्र कम तो सभी वो से जो गया है इसका मतलब आकाश के समान व्यापक तो सर्वत्र कम का अर्थ हो गया आकाश के समान व्यापक है कौन तो किस अक्षर की उपासना कर रहे वो अक्षर और एक विशेषण है अचिंत्या अचिंत्या मतलब चिंतन किया जाता है मन के द्वारा और मन के द्वारा भी हम चिंतन तभी कर सकते हैं देखा हुआ अथवा सुना हुआ आपने देखा नहीं ना सुना भी वो चिंता नहीं कर सकते तो इसलिए जो मन का विषय नहीं है चिंतन का विषय नहीं है इसलिए अचिंत्या है दूसरा विशेषण एक तो सर्वकम दूसरा अचिंत्य। और विशेषण बता रहे कूटस्तम वो कूटस्त है कूट के समान ऐसा लोहर का जो नीचे होता है बहुत बड़ा लोहा उसके ऊपर अनेक प्रकार के वस्तु बनाते हैं वस्तु बनते ही चलते भी रहे तो वो जो नीचे रखा था कूट वही सही रहता वो ही परिवर्तन उसमें स्थित रहता है इसलिए कूट अथवा दूसरा एक अर्थ क्या कूट कहते हैं माया माया का एक नाम है कूट उस माया में भी कूट है माया में भी स्थित रहता है बिल्कुल इसलिए उसका नाम है कुल डस्ट सारी माया रहने पर भी उसको कोई विचलित नहीं कर सकते जैसा मान दीजिए आकाश है जितने भी क्रिया हो रहे चाहे तो बम भोड़ दीजिए आंधी आएगा तूफान है बारिश है सब कुछ आ रहे आकाश का कुछ बिगड़ता नहीं है सब हो रहे आकाश में आकाश का मतलब अवकाश जैसा अभी हम बैठे हैं कहा आकाश में बैठे हैं, किंतु से डाला हुआ आकाश तो सर्व क्रिया आकाश में होने पर भी आकाश का कोई बिगड़ता नहीं वैसे ही माया की जितने भी हलचल है होने पर भी उस उसकूट माया में भी वो स्थिर रहा है इसलिए उसको कूटअस्त कहते हैं। और एक विशेषण है अचल चलम बोल तो चलनात्मक क्रिया ये चलनात्मक क्रिया है प्राण का धर्म है वायु का धर्म है परमात्मा तो अप्राण मनहा बोल रहे प्राण है उसमें न है मुंडक में बता दिया तो इसलिए वो अचलम जैसे आकाशदत्त और एक विशेषण है ध्रुवम और ध्रुव है ध्रुव का मतलब है नित्य है तो ये जो निचोड़ के श्लोक का ये अर्थ हो गया जो पाशक है सर्वत्र जो व्यापक अचिंत्य कुटस्थ और जो अचल है ध्रुव है अव्यक्त है अनिर्दिष्य है ऐसा निर्गुण ब्रह्म का उपासना करता है जो उसके विषय में आगे भी बता रहे कैस है घर के चौथे श्लोक में भी बता रहे सं इंद्रिया ग्राम ग्राम कहते है समुदाया। हैं समुदाय जैसे हम बोलता अमुक ग्राम है है ग्राम जन समुदाय होता है ग्राम इसी प्रकार इंद्रिया ग्राम तो इंद्रिया समुदाय क्योंकि तो हमारे इंद्रिय है दो और इंद्रियतर बाह्य इंद्रिया भी दस हो गई कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया पांच तो इंद्रिया समुदाय को नियम नहीं संयमया सम्यक नियमया अच्छे प्रकार से इंद्रियों को संयमन करके इंद्रियों को स्थिर करके इंद्रियों का स्थिरता का मतलब है हरेक इंद्रिया हमारे अपने अपने विषयों की ओर जाना चाहती क्योंकि इंद्रियों का एक स्वभाव है बता दिया है जैसा जल निरंतर भाग बहता है नीचे की ओर वैसा सही इंद्रिय है निरंतर विषयों की ओर जाती तो साधक को जो बहिर्मुख जो इंद्रिय हो रहे इंद्रियों की वृत्ति को हटाकर अपने अपने गोलक में स्थापित इसी का नाम है संयम यहाँ अच्छे प्रकार से संयम जगह में नहीं सभी समय में सर्वत्र बलो सप्तम्य त्रो गए सर्वस्मिन काल कभी हम ध्यान करते हैं चिंतन करते हैं बैठ करके समय में समत्व बुद्धि नहीं हर समय समबुद्धया समबुद्ध बद तुल्य चाहे तो इष्ट हो अनिष्ट हो सुख है दुख है राग हो द्वेष हो ये सब आगमा पाए दूसरे अर्थ में बताया आगमा पाई नो नित्यक्ष मेहमान है आगे तो रुकेंगे नहीं और गए हैं आएंगे आए तो जाएंगे इसलिए तुल्य दृष्टि समत्व पर जो उपासना करते हैं ते वन्ति वे प्राप्त करते प्राप्व और एक विशेषण है वैशवर्वप्रोता हित संपूर्ण प्राणियों के हित मत कल्याण में ही लगे अर्थात किसी का अहित नहीं चाहते हैं ऐसे जो साधक है पुनः अक्षर ब्रह्म उपासक है उनके विषय में बता रहे हैं। यद्यपि अक्षर ब्रह्म के उपासक है आगे बताएंगे वो श्रेष्ठ है सगुण की अपेक्षा किंतु कठिन है अक्षर ब्रह्म की उपासना कठिन है क्यों कठिन है तो, तो कारण हैं। एक तो अक्षर ब्रह्म में आपको आलम्बन करने के लिए कोई वहां नाम नहीं है ना गुण है ना कोई रूप है देश उदाहरण के लिए शून्य नहीं शून्य का आलम्बन करिए शून्य को क्या आलम्बन करेंगे अभाव को आश्रय करिए क्या आश्रय करेंगे आकाश का चिंतन करिए क्या चिंतन करें यदि मई का चिंतन करे तो तुरंत कर सकते मोबाइल का चिंतन करिए तुरंत कर सकते अथवा कोई मूर्ति का चिंतन करें तुरंत कर सकते आकाश का चिंतन करना कठिन परमात्मा है आकाश का भी कारण है उसका चिंतन करना और भी कठिन किनके लिए जिनके पास देह देहाभिमान है उनके लिए ये बताना है हैं पांचवें श्लोक देखिए क्लेशों अधिकतर उपासन के लिए क्लेश है ऐसे नहीं सगुणोपासना भी सरल नहीं है किंतु उसके अपेक्षा क्लेशो अधिकतर अधिका अधिकतर अधिकतम तरक प्रत्यय होता है सगुणोपासकों के लिए क्लेश है अधिक क्लेश है और निर्गुणोपासक के लिए अधिकतर क्लेश है। उससे भी ज्यादा है क्लेशो अधिकतरा अक्षर अक्षरब्रह्म उपासकाना अव्यक्ता आसक्त चेतसा अव्यक्त मतलब अव्यक्त अक्षर उस अक्षर में आसक्त होते लगे हुए चित्त है जिनका अव्यक्त है अनर्दिष्य है ऐसा अक्षर में जिनका मन लगा है उनके लिए अत्यधिक क्लेश है अव्यक्ता है गतिर दुख और जो अव्यक्त है ये दुखदायक है क्यों किन लिए दुखदायक सबके लिए नहीं नए नहीं। नए देह देह देहा अवाव्य देह देहा वेहाभिमान है शरीर अभिमान है उनके लिए कठिन है इसलिए पहले ही कहा गया था अक्षर ब्रह्म का उपासक्रया रहित उत्तरेषण वित्ती लोकेशना यदि एसना है इच्छा है देह में अभिमान है वो अक्षर ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सब त्यागना पड़ेगा जैसा कोई एक था वैष्णव राम जी के मंदिर में पूजा करता था कोई संत थे वहाँ मंदिर को पूजा करता तो उन्होंने कहा महाराज मुझे भी वेदांत पढ़ना है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम वेदांत मत पढ़ो हम राम जी की पूजा करने के लिए ठीक है उन्होंने कहा नहीं महाराज मुझे वेदांत पढ़ना है तो शुरू किया वेदांत गीता जरूर गया तो उसमें बताया वो शगवान कुछ भी है न उसमे रूप है ना गुण है सब कुछ तो अरे अमर राम जी भी नहीं है तो ऐसा वेदना तो मुझे नहीं चाहिए छोड़ दिए तो जब तक अभिमान है तब तक हम निर्गुण का चिंतन नहीं कर सकते इसलिए महाभारत में कहा दिया व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को बता रहे तुम आ रहे हे पुत्र जितना सु है साधक है उसके लिए दो मार्ग है प्रवृत्ति निवृत्ति एक निवृत्ति मार्ग दूसरा एक प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ माना है और निवृत्ति मार्ग में वही जा सकता है जिसके अंदर देहाभिमान गलित हो गया नष्ट हो गया और मार्ग में जाने के अधिकारी नहीं है, के वो है उसके लिए तो हम देह वाले तो दुःखम अभाम वो अत्यंत क्लेश को दुख को प्राप्त करेंगे उनके लिए कठिन उसके बाद पुनः सगुण रूप के उपासना का कथन करना है सगुण ब्रह्म का जो उपासना उनकी पुनः बता रहे छठवी श्लोक ये तो सर्वाणी कर्मा ये शब्द से लेना सगुण उपासक सर्वाणि कर्माणि मई सं सारे जितने भी कर्म हैं ईश्वर अर्पण कर्म करेंगे किंतु कर्म है यद यद कर्म करोगे तत्व शुभोत वाधना इसलिए बोलते हैं गीता पढ़ने के पढ़े कृष्णार्पण्ट आपके लिए अर्पण करना तो सर्वाणी कर्माणी मई मै संयी बोलते परमात्मा मुझे परमात्मा में सन्यास्य मतलब अर्पण करके परमात्मा को समर्पण करके बोलते तेरा तुझ को अर्पण क्या लगेगा मेरा मंदिर में बोलते बाहर के वो तो मेरा मेरा कहें मंदिर में कहेंगे तेरा तुझ को अर्पण और बाहर के बाद सब मेरा हो जाता है तो इसलिए हम बता रहे हैं सन्यास्य समर्पण करके मत पर मत पर होगा केवल परमात्मा ही मेरा अहम परो शाम मत पर अर्थात मैं केवल परमात्मा का ही हूँ मेरा परमात्मा ही है। उसे अतिरिक्त पूछ रहे इस प्रकार सारे कर्मों को अर्पण करके और अन्य नोगावृत्ति मतलब निरोध पतंजलि बता रहे अनन्य समाधि योग से अनन्य का मतलब है परमात्मा से अतिरिक्त और कोई हाय नहीं परमात्मा ही मेरा है वही सारा जगत का धरता है धरता है करता है सब कुछ है। इस प्रकार अनन्य समाधि योग से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करता है ध्यायन्ता उपासते ध्यायन्ता मतलब चिंतन करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का अनुसंधान करते हुए उपासक लेकिन उपासना और स्तुति थोड़ा अंतर है गुण कथनम स्तुति गुण चिंतनम उपासना भगवान का गुण को हम बकान करते हैं, जैसा महिमना पाठ करते हैं भगवान का गुण को बकान करते हैं। तो वाणी के द्वारा भगवान का गुण को हम बता रहे हैं, स्तुति हो गई तो वाणी के साथ हम भगवान का गुण बोल रहे हैं मन के द्वारा ये चिंतन कर रहे हैं ये उपासना हो गई बस यही अंतर है गुणा चिंतनम उपासना गुणगतनम स्तुति तो यदि हम महिन्ना पाठ कर रहे हैं अथवा कोई पाठ कर रहे हैं वाणी से तो हो रही स्तुति साथ में मन के साथ यदि अर्थ का अनुसंधान चिंतन हो रहे उपासना भी हो तो समुच्चय हो जाएगा स्तुति भी हो रहे स्तुति कर्म, कर्म में आता है वाणी और शरीर से जो भी हो रहे वो कर्म है ऐसा हम भगवान को जल चढ़ा रहे नमस्ते रुद्रमण्य बोल रहे ये कर्म हो गया और यही चिंतन कर रहे मन से उपासना भी हो जाएगी तो इसलिए हम बता रहे अन्य एवं योगे न अनन्य योग के द्वारा ध्यान करते हुए चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं तो जो श्रगुण उपासना तो उनका क्या होगा तो बता रहे अर्थात उन भक्तों का शीघ्र ही मैं उद्धार कर सक अर्थात में उद्धार कर अच्छा श्रगुण जो भक्त है उनके द्वारा तो उद्धार करेंगे निर्गुण भक्त है अक्षर ब्रह्म का उपासक उनकी क्या गति होगी उनका हम उद्धार नहीं करता क्योंकि तो अपना उद्धार करता है निर्गुण उपासक है स्वयं अपने आप उद्धार दे है। वहां भगवान का कुछ नहीं केवल ईश्वर कृपा थोड़ी सी रहेगी वहां आत्म कृपा प्रधान है और सरुण उपासक में ईश्वर कृपा प्रधान दोनों में ही है चार बड़ा कृपा है ईश्वर कृपा शास्त्र कृपा गुरु कृपा और कृपा। उसमें मुख्य रूप से आत्मा कृपा होनी चाहिए आत्मा कृपा बोलो अपने ही कृपा इसी का नाम है पुरुषार्थ कहते भोग के लिए प्रारब्ध भगवान है योग के लिए पुरुषार्थ है यद्यपि ये दोनों साथ में चलते प्रारब्ब और पुरुषार्थ बिना एक के बिना दूसरा नहीं रहेगी जहाँ भोग है वहां 75 परसेंट आपका प्रारब्ध है 25 परसेंट है पुरुषार्थ है और योग है साधना है वहां 25 परसेंट आपका प्रारब्ध है 75 आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा उल्टा समझते भोग के लिए खाना सारा पुरुषार्थ करते हैं बता रहे मेरा प्रारब्ध में लिखी ही नहीं है वहां प्रारब्ध के तो हैं तो इसलिए हम बता रहे हैं। इस प्रकार जो चिंतन करते हैं सर्वोपासक उनको मैं शीघ्र ही उद्धार करता हूँ ये भगवान प्रतिज्ञा कर रहे सत्वेष्लू के अहम तुम सगुण उपासकाना उपासर्गुण का ये पताएंगे अद्यस्ता उनका लक्षण उनएंगे तो सगुण अहम उनका अर्थ रूपेण अच्छे प्रकार से उद्धार करने वाला होता था उनका उद्धार करता सगुण इसलिए सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति उसके लिए दो तो दृष्टान एक मार्जरा भक्ति एक वानरा भक्ति कहा दोनों में अंतर है देखिए बिल्ली है अपना बच्चे को स्वयं ले जाती है ना धीरे एक जगह से दूसरे जगह से कौन ले जाती है बिल्ली ले जाती बिल्ली का बच्चा को कोई चिंता नहीं किंतु बिल्ली ही ले जाती और वानर भक्ति बंदरिया का जो बच्चा है वो स्वयं पकड़ता है माता को बंदरिया कुछ नहीं करती है वो अपने आप पकड़ता है वैसे ही भक्ति के समान, निर्गुणपाशकर्नर भक्ति, भगवान केवल वो उत्तर तो श्री अतारे करता प्रकाशे वृद्धा पार करता, कि मृत्यु संसार मृत्यु बोल तो मृत्यु संसार ही मृत्यु भगवान बादश्य कार बार बार कह रहे मृत्यु के अविद्या काम कर्म एवं मृत्यु और कोई मृत्यु है नहीं अविद्या अविद्या के बाद उत्पन्न होने वाली कामना कामना का मतलब नाना प्रकार की इच्छा और उस कामना के अनुसार होने वाला कर्म ये तीन है अविद्या कामना कर्म कर्मान सन सनत कुमार जी बता रहे जी को वह सनत कुमार राजन अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न विद्वानों ने विचार किए हैं मृत्यु के विषय में कोई कुछ कहते है कोई कुछ कहते मेरे मत में प्रमादा वही मृत्यु राजन है प्रमाद ही मृत्यु करते हुए भगवान ने कहा प्रमादम अपने स्वरूप से चुत होना मैं कौन हूँ मेरा अस्तित्व क्या है मेरा जन्म हुआ है ये भूल करके अपने को जीव मानना यही प्रमाद है यही मृत्यु है ऐसा सब सारंत कुमार इसलिए हमें कोई पता है मृत्यु संसार सागर अर्थात जो मृत्यु रूप संसार ये मृत्यु रूप संसार सागर है इस संसार सागर से समुद्धरता अच्छे प्रकार से उनको उद्धार करता हूँ सागर से पार करता हूँ अहम भवामी अहम को भवामी के समय अर्थात उद्धार करता मई बोता क्या उसके लिए समय लगेगा तो बोले नचिर चिरम बोलते तो विलंब नो तो वहां कोई विलंब नहीं शीघ्र अत्यंत शीघ्र हे पार अत्यंत शीघ्र उनको ये मृत्यु रूप संसार सागर से मैं पार करता है किनको आवेशिता चेताम सबको नहीं मई बो तो आवेशित मतलब जिसका चित्त निरंतर लग गया है मुझे ऐसा जो सगुण भक्त है उन भक्तों को ये संसार सागर से शीकर मई उनको पार करता अच्छा ये जी सगुण भक्त है ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भगवान को कैसा प्राप्त करें <coughs> पीछे बताया था मत चिंता मदगता प्राण करके तो भगवान कह रहे हैं करो मत उसके लिए दूसरा उपाय बता रहे हैं ध्यान से भगवत प्राप्ति बता रहे हैं इस प्रकार करने में ये समर्थ नहीं है उसके लिए ध्यान बता रहे हैं आगवेश मैं मन आदशवा मैं ये बोल दो मुझे तो परमात्मा में ही लगाओ मन जहाँ जहाँ आपका मन जा रहे वहाँ परमात्मा मान के वहाँ लगाओ हम तो जाएगा लगाओ मत जाने दो, किंतु तो वहाँ देखते समय में परमात्मा दृष्टि बाल ही कह दृष्टि जानमी कृत्व पशेमयर अस्थि भाति क्रिय लोग इसलिए मई ये वहां मनम आदर्वा ही मन लगाओ मई बुद्धि निवेशया जो बुद्धि है आपके निश्चय आत्मिका उस बुद्धि को भी मुझे में ही लगाओ मुझे में प्रवेश अनात्मा है माया का जो विलास है माया का कार्य है उसमें मत लगाओ वो तुझे धोखा देगी और मई एवं निविश्य मैं विष्य तो मुझ में ही निवास करेगा ये भक्ति इस प्रकार करने पर अतः संसार में निवास नहीं करेगा रहेगा संसार में रहने पर भी परमात्मा में ही निवास करेगा उसके बाद इस प्रकार जो ध्यान करने वाला है अतः वह उसके बाद मई एवं निविष्य से तो मुझ में ही प्रवेश होगा बोलतो, जिसने मुझमें प्रवेश किया उसके बाद वो में ही प्रवेश हो जाएगा ना संशय हाँ इस विषय में कोई संशय नहीं है ये निश्चय है अच्छा मान लीजिए ध्यान करने में समर्थ नहीं है वो कैसा प्राप्त करेंगे, तो करेंगे भगवान तभी बोल रहे हैं अभ्यास के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकते भगवान अलग अलग बता रहे हैं कि आप ध्यान नहीं कर सकते हो तो अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ये बता रहे नवे श्लोक देखे अतः चित्तम समाधा तो ना शक्नों मान दे दो अर्जन ध्यान करने के लिए अपना चित्त नहीं लग रहे ध्यान सबका विषय नहीं है बोलते है ध्यान कर रहे करके, ध्यान करते समय आपको मालूम पड़ेगा चित्त क्या स्थिति अभी जो बहिर्मुख है हम लोग है उस समय चिंत की गति हम नहीं समझ सकते जहां पे एकांत में बैठी है ध्यान में जैसा फिल्म का रेल के जैसा आपका मन में रेल घूमते रहे उस समय में हम मनों को परख सकते माने कि गति कहा तक पहुंच है उस समय जा सकते और ध्यान करना कठिन है विवेक चुनावी में भगवान भाष्यकार ने बता दिया जैसा खुल्ला घूमने वाला जो सिंह है उसको आपने पिजड़े में डाल दिया उसकी हालत क्या हो जाएगी उतल पुतल करेगा वैसे ही विषय रूप अरण्य में खुलासा घूमने वाला मन है उसको आप बंद करके ध्यान कर रहे हैं खूब उतल उतल करेंगे किन्तु कुछ समय तक शेर भी देखिए एक महीना तक ज्यादा उतल उतल करेंगे बाद में धीरे धीरे वो समझ रहे बाहर जाने के लिए रास्ता है वो चुप हो जाता वैसे ही शेर के समान हमारा मन भी धीरे धीरे शांत इसलिए हम बता रहे हैं यदि आप ध्यान लगाने में समर्थ नहीं हो अतः चित्तम समाधातुम न शक्नो मई मुझे में एकाग्र बुद्धि से दत्तचित्त होकर और विजातीय वृत्ति को त्याग करके सजातीय वृत्ति के द्वारा मन लगाने में भी समर्थ नहीं हो अभ्यास योगे न अभ्यास करो क्योंकि वहां बता दिया अभ्यास न तो कम देया वैराग्योग में भी बता दिया कहा चित्त वृत्ति निरोध योग किसको कहते हैं चित्त के जो पांच वृत्ति है निरोध करना तो कैसे निरोध करें अभ्यास वैराग्य तोध अभ्यास और तो वैराग्य जैसा मान दीजिए जल निरंतर नीचे के ओर बाहर है वैसे ही हमारे जो मनरूप नदी है वो भी निरंतर विषयों के ओर बाहर है और उसी जल को यदि ऊपर खेती में लेके जाना होता दो तो तो काम करना पड़ेगा सबसे पहले बांध बनाना पड़ेगा ये वैराग्य है बांध है केवल बांध बनने से काम नहीं चलेगा नहर भी खोदना पड़ेगा तभी जाके खेती में जाएगा ये अभ्यास है नहर के समान तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्ति कर सकते अच्छा इसमें समर्थन है उनके लिए क्या हुआ है ईश्वर प्रेरणा ईश्वर में समर्थन है इसलिए हम लोग अभ्यास योगे नभ्यास तत्व माम माम इच्छा तुम धनंजय तथोगुत अभ्यास योग के द्वारा माम का मतलब ईश्वरूप दर्शन स्वरुरूप जो स्वर्ण रूप है विश्वरूप परमात्मा है उसको प्राप्त करने की इच्छा तो भले ही ध्यान करने में आपके अंदर सामर्थ्य नहीं निरंतर अभ्यास करते करते उस जो विश्व रूप दर्शन है स्वर्ण रूप है उसको प्राप्त करने की इच्छा चलो वो अभ्यास में नहीं कर सकते वो क्या करेंगे उसके लिए क्या गति है वो आगे बताएंगे हम वो कल चाहे ओम ओण ओण ओण